संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व शांडिली और सुमना का संवाद पतिव्रत धर्म का वर्णन युधिष्ठिर ने कहा पितामह आप संपूर्ण धर्म धर्मवेदताओं में श्रेष्ठ हैं अतः अब मैं आपके मुख से साध्वी स्त्रियों के सदाचार का विषय सुनना चाहता हूं आप उसका वर्णन कीजिए विष्णुजी ने कहा एक समय की बात है सब प्रकार के तत्वों को जानने वाली सर्वज्ञ एवं मनुष्विनी शांडिली देवलोक में गई वहां कई कई सुमना पहले से मौजूद थी उसने सांडली को देखकर उससे पूछा कल्याणी तुमने किस आचार और बर्ताव का पालन किया था जिससे समस्त पापों का नाश करके तुम इस देवलोक में आई हो इस समय अपने तेज से तुम अग्नि की ज्वाला के समान देदीप्यमान हो रही हो तुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी सी तपस्या साधारण दान या छोटे मोटे नियमों का पालन करके तुम इस लोक में नहीं आई हो अथा अपनी साधना के संबंध में तुम सच्ची सच्ची बात बताओ जब सुमना ने इस प्रकार मधुर वाणी से पूछा तो मलोहर मुस्कान वाली शांडली ने धीरे से उत्तर दिया देवी मैं गिरवा वस्त्र पहनने बलकल धारण करने मूल मुड़ाने या बड़ी बड़ी जटाएं रखने से इस लोक में नहीं आई हूं मैंने सदा साधारण सावधान रहकर अपने पतिदेव के प्रति मुंह से कभी अहित कर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और देवता पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा में प्रमाद नहीं करती थी किसी की चुगली नहीं खाती थी चुगली की आदत मुझे बिल्कुल पसंद न थी मैं घर का दरवाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देर तक किसी से बात नहीं करती थी मैंने कभी छिप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 और स्वर्गलोक में भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है विष्णु जी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार वह सौभाग्यशाली देवी शांडली सुमना से पतिवृत धर्म का वर्णन करके अंतर्ध्यान हो गई